भाकर यह ज्ञान से भिन्न होकर भी हमें ज्ञान के ही द्वारा बोध गमन होता है अहम मैं इस ज्ञान के द्वारा सर्वत्र और सर्वदा इसका बोध हमें होता है यह सब प्रकाश नहीं है प्रभाकर का कहना है कि जीवात्मा भोगता है शरीर भोगायतन है इंद्रिय भोग साधन है और सुख दुख तथा पृथ्वी आदि भोग्य है जीव शरीर इंद्रिय भोग्य तथा ज्ञाता इन पांचों के रहते ही ज्ञान होता है और वस्तुतः समस्त जगत इन्ही पांचों में संवेद है मुक्ति का स्वरूप तीन प्रकार से प्रपंच अर्थात संसार मनुष्य को बंधन में डालता है अर्थात भोगायतन शरीर भोग साधन इंद्रिया तथा शब्द स्पर्श रूप आदि भोग्य विषय इन तीनों के द्वारा मनुष्य सुख तथा दुख के विषय का साक्षात अनुभव करता हुआ काल से बंधन में पड़ा रहता है इन्हीं तीनों का आत्यंतिक नाश होने से ही मुक्ति मिलती है तस्मात इनके आत्यंतिक नाश को ही भाट मत में मोक्ष कहा गया है पूर्व में उत्पन्न शरीर इंद्रियां तथा विषयों का नाश एवं भविष्य काल में होने वाले शरीर इंद्रिय तथा विषयों का पुनः न होना ही आत्यंतिक नाश कहा जाता है पश्चात सुख तथा दुख से रहित होकर मुक्त पुरुष स्वस्थ हो जाता है। ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न धर्म अधर्म तथा संस्कार से रहित होकर पुरुष अपने स्वरूप में स्थित रहता है अर्थात ज्ञान शक्ति सत्ता द्रव्यत्वादि से संपन्न रहता है पूर्व जन्म के कर्मों से उत्पन्न धर्म तथा अधर्म के फल का उपभोग करने से उन धर्मा का नाश हो जाता है इनका नाश होने पर सुख तथा दुख का भी नाश हो जाता है इस प्रकार पूर्व जन्म के बंधनों से पुरुष मुक्त हो जाता है काम में कर्मों के परित्याग से भविष्य में धर्मा धर्म तथा उनसे होने वाले सुख दुख भी नहीं उत्पन्न होते वेद विहित कर्मों के करते रहने से तथा निषिद्ध कर्मों के परित्याग से नवीन शरीर आदि तो होते नहीं अतः तो पूर्व शरीर का नाश होने पर पुरुष अपने स्वरूप में मुक्त होकर स्थित रहता है इस प्रकार यह निश्चित होता है कि भट्ट मीमांसक के मत में प्रपंच संबंध विलय को ही मोक्ष कहते हैं मोक्षावस्था में जीव में न सुख है न आनंद है और न ज्ञान है तस्मात नि संबंधो मोक्षः एक बात और ध्यान में रखनी है कि मुक्तावस्था में पुरुष के शरीरादि तो रहता नहीं मन के साथ संबंध भी नहीं रहता फिर किस प्रकार मुक्त जीव को आत्मज्ञान हो सकता है शरीर मन आदि साधन के बिना आत्मा भी अपने को नहीं जान सकती अतः मोक्ष की अवस्था में जीव में आत्मज्ञान नहीं है किंतु ज्ञान शक्ति मात्र जीव में अवश्य रहती है ज्ञान शक्ति का लोप कभी भी नहीं होता साथ ही साथ उसकी सत्ता तथा द्रव्यव आदि धर्म तो उसमें रहते ही हैं यही वस्तुतः आत्मा का निजी स्वरूप है जिसमें वह मोक्ष में स्थित रहती है यद से स्व नैजम रूपम ज्ञानशक्ति सत्ता द्रव्यवादि तस्न्नविष्ठते एक बात और स्मरण रखनी है कि आत्मज्ञान से मुक्ति मिलती है किंतु भट्ट मत में नित्य और नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान होता ही रहता है केवल काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करना पड़ता है मुक्ति का साक्षात कारण ज्ञान नहीं है किंतु ज्ञान होने से जीव की प्रवृत्ति मोक्ष की तरफ हो जाती है तथा पूर्व जन्म के धर्माधर्म का भोग के द्वारा नाश होने पर जीव पुनः शरीर धारण नहीं करता धर्म तथा तो अधर्म का रूप से से नाश नाश होने देह के आत्यंतिक को ही मोक्ष कहते हैं। वस्तुतः धर्म धर्म के वशीभूत होकर जीव नाना यूनियो में भ्रमण करता रहता है धर्मा धर्म का नाश होने से इनके उत्पन्न देह इंद्रिय आदि के संबंध से सर्वथा रहित होकर जीव सांसारिक दुख के बंधनों से छुटकारा पाने पर मुक्त होता है